आज 5 सितंबर 2013 गुरुवार का दिन है हरिहत्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे कि हम परमार्थसार का अध्ययन कर रहे हैं परमारसार का अध्ययन जारी रखते हुए अपन कुछ वो श्लोक जो पिछली बार अपने देखे थे उनको देखने के बाद फिर आगे अध्ययन जारी रखते हैं इनको संक्षेप में देखते चलते हैं रजवाम नास्ति भुजंग त्रासम कृते च मृत्यु पर्यंतम भ्रांति महती शक्ति न विवेकुम शक्ति नाम ये हमने पढ़ा था कि जैसे भ्रांति की, की शक्ति कितनी होती है हमको ऐसा लगता है हम सगी आंखों से देख रहे हैं और संसार को आप कहते तो भ्रम है कि माया की वजह से हमको संसार वैसा नहीं दिखाई देता जैसा है और जैसा दिखाई देता वैसा नहीं है अभी गुरुदेव से एक दिन चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक लाइन में समझाया कि देखो अध्यात्म एक लाइन में अगर किसी को कहना है कि अध्यात्म क्या है तो अध्यात्म वही है कि जैसा संसार है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं तो जैसा है उसको वैसा देखना ही का नाम अध्यात्म है तो सचमुच में ये ऐसा ही है ये भ्रम की शक्ति कितनी प्रबल है वो इस सूत्र में बताया गया है कि रजवाम नास्ते भुजंग रस्ते में सांप तो नहीं है त्रासम क्रुते च मृत्यु पर यंत लेकिन मृत्युसरी का भय पैदा कर देते यानी मृत्यु मृत्युशरी का भय ही नहीं मृत्यु भी पैदा कर सकते आप उस डर के मारे हृदयगति रुक सकती है, आपकी मर सकते हो भागने से गिर सकते हो मर सकते हो कुछ भी हो सकता इस से किए श्राप सांप और जब सत्य सामने आता है कि तो सांप था ही नहीं तो भ्रम था लेकिन भ्रम की शक्ति इतनी असीम है कि वो आपकी जान भी ले सकती भ्रांति महती शक्ति ना विवेक तुम शक्ति है नाम लेकिन इस भ्रांति की शक्ति का विवेचन करना भी भाषा के शक्ति के बाहर है इतना वजनदार होता है भ्रम तो इसलिए जो संसार है वो भ्रम है तो इस श्लोक का मकसद यह है कहने का या मतलब यह है कि ब्रह्म की शक्ति को आप छोटे-मोटे मत समझो आप सोचते हो कि ये ब्रह्म ऐसे कैसे ब्रह्म? इतने बढ़िया तो हम देख रहे हैं खुले आंखों से देख रहे हैं पांचों इंद्रियों से हम महसूस कर रहे हैं संसार कैसा है उसको सूंघ रहे हैं चख रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं छू रहे हैं उन चीजों को हम कैसे कह सकते हैं क्या भ्रम है लेकिन हमारा जन्म ही इन इंद्रियों के अधिकार क्षेत्र के अंदर हुआ है हम इंद्रियों के अधिकार में ही पैदा हुए हैं और इन इंद्रियों के ही आदि हो चुके हैं और इससे आने वाली जानकारियों को भी हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे पास जानकारियों को संसार से इकट्ठा करने की और कोई विधि नहीं है इन पांच इंद्रियों से ही हम जानकारी इकट्ठी करते हैं और वही जानकारियों को हम इन ज्ञान इंद्रियों को ही अपना ज्ञान मान लेते हैं इसलिए वो भ्रम पैदा हो जाता है सत्य ये है कि हमें एक अतिरिक्त शक्ति होती है जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं सिक्स्थ सेंस या छठी इंद्री इन पांच इंद्रियों से अलग हटकर भी एक छठी इंद्री वो हमारी अंतरात्मा है जो वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में देखने की क्षमता रखती है उस भ्रम से बाहर आने की क्षमता रखती है इसलिए वो रस्सी में श्राप के भ्रम से होने वाले भ्रम की तरह डरती भी नहीं है घबराती नहीं है। और सत्य का न केवल सामना कर सकती परंतु तो उस सत्य को उगाड़ भी सकती है तो यह है एक कार्य का जिसको अभी अपन ने पढ़ा अगली है तद्वत धर्म अधर्म स्वनिर्योपत्ति मरण सुख दुखम वर्णाश्रमादि चात्म य सदपी विभ्रम बलाद भवत इसी तरीके से और भी ब्रह्म हैं जिनके नाम हैं स्वर्ग नरक सुख दुख जन्म मृत्यु वर्ण आश्रम ये सब भी वैसे ही ब्रह्म हैं जैसे रस्सी में सर्प, यह भी भ्रम है हम स्वर्ग की बात करते हैं नरक की बात करते हैं यह भी भ्रम है और वर्ण आश्रम धर्म अधर्म सत्य असत्य दिन रात दूर पास, ये सब कुछ जितने भी द्वैत हैं ये सब भ्रम है ये सभी भ्रमों के निवारण के लिए हमको अपनी आंख खोलना पड़ा और वो कौन सी आंख खुलती है जब प्रलय होता है वो है तीसरी आंख, वही छठी इंद्री जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई या सिक्स्थ सेंस वो छठी इंद्री जब खुलती है तो हमको सत्य सत्य के रूप में दिखाई देता है और जिस रूप में संसार है उस रूप के संसार का प्रलय हो जाता है इसलिए कहते आए हैं कि शिव की जब तीसरी नेत्र खुलती है तो प्रलय हो जाता है जब तीसरी नेत्र का नेत्र का उन्मेष होता है तीसरा नेत्र जब शिव का खुलता है उस समय संसार का प्रलय हो जाता है प्रलय होने का तात्पर्य यह है कि इसका जो रूप है उस रूप का प्रलय हो जाता है और इसका जो वास्तविक रूप है वो उभरकर सामने आता है। एक गहना है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है इसमें खूब सारे जड़ाव भी हैं, खूब सारा अखार भी डाला है और पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रखी उसमें बड़े डब्बे में सुंदर डब्बे में दूर से देखने में समझ में नहीं आ रहा है गहना कहां का, का है सोने का है कि चांदी का है कि प्लेटिनम का है कि कौन कौन सी हिंद धातु जड़े हुए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जैसे ही हम उसको अग्नि में तपाते हैं तो उसके सत्य स्वरूप का जागरण होता है तो इसमें सोना सोना इतना है और बाकी सब कुछ जो कुछ था उसका स्वरूप उस स्वरूप का विलय हो जाता है प्रलय हो जाता इस तरह से हम जब अपनी अंतरात्मा की अतिरिक्त इंद्रिय का उपयोग करते हैं उसी का नाम आत्मबल है उस आत्म बल के द्वारा हम जब भी इस संसार को देखना चाहते हैं तो हमको सत्य जरूर दिखाई देता है यही इस कारिका का सार है एक तत् तत् अंधकार यावेशु प्रकाश मानतया आत्माष्वी भगवत्यत्माभिमो यह वह अंधकार है जहां जो अपना है वो पराया दिखता है और जो पराया है वो अपना दिखता है ये दो भ्रम मूल है आत्मा में अनात्मा का अभिमान और अनात्मा में आत्मा का अभिमान इस शरीर में आत्मा का अभिमान ये प्रथम है और इस ब्रह्मांड में अनात्मा का अभिमान ये दूसरा है और ये दोनों अभिमान एक फोड़े पर फोड़े की तरह जैसा हमने पढ़ा था तिमिरादपी तिमरम इदम गंडस्योपरी महालव विस्फोट ये नामक अन्यपी देह प्राण दावात्म मानित्व यह इसका मतलब यह था कि एक तो हम सबसे पहले आप शरीर को अपना मान लेते हैं बस मैं हूं उस चमड़े के भीतर इसके बाहर संसार है और उसके बाद फिर ये संसार को अपना नहीं मानते यहां तक ये पहली गलती है और दूसरी इस पूरा ब्रह्मांड जो आपकी अपनी चेतना का विकास है आप स्वयं का विकास है उसको आप पराया बौद्ध दर्शन बोलता है अपना मतलब पराया इससे पहले पर ये कोई उल्टी बात कैसे होगी बड़ी सुंदर बात बोली उन्होंने महात्मा बुद्ध का संदेश है अपना मतलब पराया जिसको तुम अपना बोलते हो वो तो तुम्हारा बिलोंगिंग है वो तो तुम्हारा धन है जैसे तुमने बोला ये रुपया मेरा है मतलब ये तुम्हारा पराया है क्योंकि तुम्हारा अपना होता तो सदा तुम्हारे साथ होता वो आगे भी सदा तुम्हारे साथ रहता ना। तो वो अपना बोलते से पराया हो जाता क्योंकि उसमें एक भाव आ गया ना कि मेरा है मतलब मैंने इस पर अधिकार जमा रखा है लेकिन वो अधिकार कब तक रहेगा अगर तुम कहो कि अधिकार सदा से था और सदा रहेगा तो फिर तुम उसको अपना क्यों बोल रहे हो तुम स्वयं ही हो ना वो तो तुम्हारा हिस्सा है वो अगर उस पर तुम्हारा सदा से अधिकार था और सदा से रहेगा तो फिर वो तुम स्वयं ही हो तुमने कहा कि ये धरती जमीन मेरी हो गई मतलब पहले नहीं थी और कोई सी भी धरती जो तुम्हारी हो गई वो सदा तुम्हारी नहीं रहेगी क्योंकि तुम इस धरती से दूर चले जाओगे इसलिए जिसको इसलिए महात्मा बोध कहते थे जो तुमने बोला अपना मतलब वो चीज होगी पढ़ाई पर वो पराई को ही तुम अपना बोल सकते हो अपने वाले को अपना बोलता ही नहीं कोई क्योंकि अपने को अपना बोलने की जरूरत ही नहीं होती पराई को ही अपना बोलना पड़ता है तो देह प्राण विमर्शन धी ज्ञान नभ प्रपंच योगे न आत्मा न वैष्टे चित्रम जालिन जालन कार्य वह यहां पर क्या करता है शिव अपने आसपास एक जाल बुनता है जैसे कीड़ा अपना जाल बुनता है मकड़ी अपने आसपास एक जाल बुनती है और उस जाल के अंदर वो स्वयं को बंद कर लेता है एक छोटी सी दुनिया बना के स्वयं को बंद कर लेता है और इस तरह वो अपने आप को उस द्वेत में डाल लेता है जितनी दो चीजें बनती हैं, अच्छे के साथ बुरी दूर के साथ पास उजाले के साथ अंधेरा खुशी के साथ दुख ये दोनों उस आत्मा की कृतियां हैं हर चीज का एक जोड़ा है जो बाहर निकलता है और ये दोनों उसी के आधार पर अपना अस्तित्व तो बनाए हुए हैं उसी चेतना के आधार पर अपने अस्तित्व बनाए हुए हैं क्योंकि जितना सुख संसार में उतना दुख है जितना दूर है उतना पास है जितना पराया है उतना अपना है जैसी ये चीज अगर मेरे पास है तो आपसे दूर है आपके पास चलिए मुझसे दूर हो गई आपके पास आ गई इस तरह जितने द्वैत हैं उन सबका योग शूटें सबका ज्योमेट्रिकल सम जीरो सबको आप बीज तरीके से अगर जोड़ लगाओगे तो सबका जोड़ शून्य हो जाएगा जितना दुख है उतना सुख है जितना उजाला है उतना अंधेरा है जितना दूर है उतना पास है इस तरह उस सबका ज्योमेट्रिकल सम ये बीजगणितीय जोड़ शून्य इसलिए कुछ जो ब्रह्म की बात करते हैं उनको लोग शून्यवादी भी कहते हैं वो कि शून्य की बात करते हैं कि ब्रह्म शून्य है वो अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं इस बात से या इस कथन से काश्मीर शिव दर्शन को ऐतराज शिव को शून्य मत कहो वो सर्व करता है वो मात्र दर्शक नहीं है उसने अपने आप को इस विश्व के रूप में प्रकट किया और अपने आप को जीव के रूप में भी प्रकट किया और वापस हुआ अपने आप को अपने आत्मबल से वापस शिवरूप में भी ले आता है यह उसका मनोरंजन है यह उसका एक खेल है रिक्रिएशन है उसी बात को आगे बताएंगे कि स्व स्व्ञान विभव भाषण योगेन उद्वेश निजात्मानी बंधन मोक्ष चित्राम क्रीड़ा प्रतनौती परम शिव यह परम शिव की एक क्रीड़ा है उसका एक खेल है इस प्रकार वो अपने ज्ञान वैभव और अपने स्वरूप का परिशीलन यानी चिंतन यानी विमर्श करते हुए वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और पुनः उस मूल स्वरूप से इस संसार में आ जाता है इस तरह वो अपनी इच्छा से एक खेल खेलता है जिसमें वो अपने स्वयं के स्वरूप को ढाप लेता है और वापस अपने ही स्वयं के शरीर को उगाड़ लेता है जब वो ढापता है तो उसको बोलते हैं सृष्टि स्थिति संहार ये तो उसके तीन करते हैं तिरोभाव और अनुग्रह इस तरह वो पंचकृत्य करता है जब वो अपने स्वरूप को ढापता है तो उसको हम तिरुभाव बोलते हैं यानी अपने स्वरूप को वो ढाप लेता है और अनुग्रह जब वो अपने स्वरूप को उगाड़ लेता है इस तरह उसका खेल का एक चक्र पूरा हो जाता है हम कई खेलते उसमें एक चक्र होता है टेनिस खेलते उसमें भी एक राउंड हो जाता है बैडमिंटन खेल तो उसमें ग्राउंड होता है हर तरह के खेल में ग्राउंड होता है इसी तरीके से वो भी एक खेल खेलता है जिसका चक्र का पूरा होता है कि जब वो एक सृष्टि करता है और एक वो उसकी स्थिति करता है और उस अपनी इच्छा से उस सृष्टि को वापस अपने आप में समेट लेता है और सृष्टि के समय वो भिन्न भिन्न जीवों को बनाता है उनका अपने स्वरूप उनसे ढांप लेता है और कभी कभी उनका स्वरूप उगाड़ देता है इस तरह से वो अपने स्वरूप में वापस लौटने की क्षमता कभी भी छोड़ता नहीं कोई भी गोताखोर नीचे जाता है तो अपने वापस आने का रास्ता उसको स्मरण रहता है अपना उसको वापस आने का रास्ता व्यवस्थित करके आता है या तो कमर पर एक रस्सी बांध के नीचे उतरता है कि जब चाहे वो उस रस्ते के सहारे अपने वापस आ सकता है कोई जंगल जाता है तो वो अपने रास्ते को नापता चलता है कि जब उसको वापस घर जाना है तो इस रास्ते से वापस घर जा, जाएगा इस तरह जब शिव अपने स्वरूप से नीचे उतरता है तो अपने उस राह को अंकित करता चलता है जिस रास्ते से उसको वापस आना है इस तरह अपने स्वरूप का परिशीलन करते हुए वो वापस अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है सृष्टि स्थिति संवारा जागत स्वप्न सुषुप्तों में थी तस्मिन भांति तूरीय धामनी तथापि तेरनावृत्तम भांति सृष्टि स्थिति संहार जागरण जागरण स्वप्न सुषुप्ति ये सब अवस्थाएं उस चतुर्थ अवस्था के भीतर समांग तुरीय अवस्था के अंदर समाइंग लेकिन तुरीय अवस्था इनसे आवृत्त कभी नहीं होती ये सीधी सी बात है कि एक पात्र के अंदर जल है पात्र के बाहर वो जल नहीं हो सकता पात्र के अंदर ही रहता है पात्र के बाहर जू सकते पात्र अगर सुदृढ़ पात्र है तो उस पात्र के अंदर रखा हुआ द्रव्य उस पात्र के अंदर ही रहेगा वो द्रव्य हमेशा उस पात्र से घिरा होगा लेकिन पात्र उस द्रव्य से नहीं घिरते इस तरह सब कुछ उसके भीतर समाया हुआ है वो किसी से समाया हुआ नहीं है क्यों क्योंकि उसके बाहर अगर कोई आवरण होना है तो फिर इस ब्रह्मांड के बाहर जाना पड़ेगा उसकी स्वयं के रचना के बाहर जाना पड़ेगा उसके स्वयं के रचना के बाहर वो स्वयं ही जा सकता है और जो बनाएगा फिर वो उसकी वो भी तो उसके स्वयं की ही रचना होगी इसलिए उस स्वयं के रचना के बाहर जाना संभव नहीं है और यही बात क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है कि हम इस ब्रह्मांड के बाहर जाके ब्रह्मांड को नहीं देख सकते हम इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हो सकते इस बात को अपन बार बार दोहराएंगे ताकि धीमे धीमे ये भावना हमारे अंदर हृदय में बैठ जाए कि हम इस ब्रह्मांड के मात्र दर्शक नहीं हो सकते क्योंकि हम मात्र दर्शक कब होते हैं जब हम दूसरे ब्रह्मांड में बैठते और हम देखते देखो उस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मांड को कैसे बना रहा है और उसने कैसे अपने आप में समेटा और उसके जीव जंतु क्या कर रहे हैं कैसे वो माया के क्षेत्र में है कैसे वो माया के बाहर छटपटा के बाहर निकल रहे हैं और हम दूर से देखते कब जब हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में बैठे होते तब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं और बोलते हैं कि हां इस ब्रह्मांड में ऐसा हो रहा है हमारे ब्रह्मांड के गणित कुछ दूसरी तरह के हैं हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी गोल नहीं है हमारे ब्रह्मांड चौकोर पृथ्वी है हमारे ब्रह्मांड के अंदर आदमी मरता नहीं है उसकी जिंदगी दस हजार साल की है हमारे ब्रह्मांड में ऐसा होता है और एक अलग अलग किस्म के दो ब्रह्मांड होते हैं ये कब होता जब सर्वोच्च शक्ति एक नहीं दो होती अनेक होती हमारी सर्वोत्तम मान्यता यह है कि शिखर एक ही होता है सर्वोच्चता एक ही जगह होती है। सबका पिता एक ही हो सकता है। एक ही बिंदु से करोड़ों अरबों खरबों किरणें निकल सकती सबका सत्य मूल रूप से एक ही जगह है हमारी प्रबल मूल मान्यताएं हमारी काश्मीर दर्शन की कि समस्त ब्रह्मांड की हर वस्तु हर विचार हर भाव एक किरण जिसका उद्गम एक बिंदु से हुआ है और उस बिंदु का नाम है परशु उसी में वो सब वापस समाहित हो जाते हैं सर्वा सर्वालयम सर्वचराचरस्तंभ तौमेव शंभुम शरणम प्रपत्ति वो सबका आलय है सबका घर है जहां से लोग निकले हैं वहीं पर लोग वापस चले जाते हैं एक किरण जहां से निकली है वहीं पर लौट आते एक बिंदु से समस्त ब्रह्मांड का विकास हुआ है और उसी बिंदु में सब कुछ समाहित है वो बिंदु शून्य डायमेंशन है उसमें चूंकि अंतरिक्ष नहीं है इसलिए उसमें समय भी नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष और समय दोनों अलग अलग नहीं रह सकते बिना अंतरिक्ष के समय का कोई अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता आइंस्टाइन गणित से भी सिद्ध कर चुका है कि समय और अंतरिक्ष यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक अकेला कभी रह नहीं सकता अगर समय है तो अंतरिक्ष और अंतरिक्ष है तो समय है दोनों एक दूसरे के बिगर कभी रह नहीं सकते इसलिए वो जो देता इस यूनिटी का नाम उसका नाम था स्पेस इस टाइम इसके आगे जलधर धूम रजोभिर मलिनी क्रियते यथा ना गगन तलम जलधर यानी बादल धूम यानी धुआं रज यानी धूल ये जिस तरीके से आसमान को मलिन नहीं कर सकते कितना भी धुआं हो धूल हो बादल हो सब है लेकिन उसके बाद भी आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आसमान मलिन दिखाई देता है आज तो आसमान बड़ा मलिन है आज आसमान दिखाई नहीं दे रहा है बादलों की वजह से यह इतना धुआं है कि हमें आसमान दिखाई नहीं देता दिखा दिखा लेकिन आसमान को इससे सचमुच में कोई फर्क नहीं पड़ता आसमान उतना ही पवित्र उतना ही शुद्ध शांत और उतना ही निर्मल बना रहता है जैसा है उसको इस प्रकार की धूल से कोई फर्क लेकिन हमारी आंखों को जरूर फर्क पड़ता है कि हम उस शुद्धता को उस आंख से नहीं देख सकते उसी तरह से माया के विकारों की वजह से उस शुद्ध तत्व को देखने के लिए हमारी आंखें असमर्थ हो जाती है वरन उस शुद्ध तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता एकस्मिन घटकगने रजा साहब व्यापते भवंती नान्या मलिनानी तद्वत देते जीवा सुख दुख भेद जुश आप यहां पर आपने वही बात करी थी कि एक जीव सुख भोग रहा है एक जीव दुख भोग रहा है एक जीव खुशी है एक जीव को दुख है एक बड़ा है एक छोटा है एक अमीर है गरीब है तो ऐसे भेदपूर्ण परिस्थितियों में हम सब में एक ही चेतना है यह कैसे समझें इस भाव को समझाने के लिए वो बताते हैं एकस्मिन घटगगने रजसा व्याप्ते भवन्ति नान्यानि एक घट में धूल भर देने से सारे घड़ों में धूल नहीं भर जाती एकस्मिन घटगगने रजसा ने धूल व्याप्ते भवंती नान्या लेकिन उसमें धूल भरने से अन्य घटों में धूल नहीं भर जाएगी मलिनानी तद्व देते जीवा सुख दुख भेद जुष उसी तरह से भिन्न भिन्न जीवों में जो नियति शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न कर दिए गए हैं जैसे समुद्र का जल निकाला भिन्न भिन्न किस्म के पात्रों में भर दिया गया उसके बावजूद वो समुद्र समुद्र से उसकी अभिन्नता सिद्ध है तथापि किसी को हम बर्फ की तरह जमा सकते हैं किसी को उबाल सकते हैं किसी की भाप बना सकते हैं किसी से ओस बूंद बना सकते हैं किसी को उबाल के उसमें से पानी निकाल के नमक अलग कर सकते हैं तो उसके भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम हो सकते हैं उसके बावजूद जो शुद्ध स्वरूप में समुद्र है उसको न तो कोई कमी होती ना कोई तरह की बढ़ोतरी होती है। क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है एक लौकिक उदाहरण है समुद्र का उदाहरण एक लौकिक उदाहरण है लेकिन समुद्र में कमी हो भी सकती है तथापि हमारे संविध में या हमारी मूल चेतना में या यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस में किसी तरह तो की कमी नहीं हो सकती क्योंकि कमी होगी तो जाएगा कहां उसी का अपना विकास है वह अपने आप में ही रहेगा समाएगा वापस उसी में तो उसमें कमी कैसे होगी तभी हम बोलते हैं पूर्णा पूर्ण मुदम पूर्ण से पूर्णमादाए जब वो निकल जाता है फिर भी वो पूर्ण बना रहता है और जो निकलता है वो भी पूर्ण है क्योंकि जो निकलने के बावजूद उससे अलग थोड़े हो सकता है इसलिए वो पूर्ण ही है जो बना है वो भी पूर्ण है और जिसने बनाया है वो भी पूर्ण है और बनने के बाद जो बचा है वो भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण ही बच रहता है ये कभी कभी हमको ऐसा अजीब सी लगती बात कि एक किलो दूध में सादा निकाल ले फिर भी वो भी एक किलो ये भी एक किलो ऐसा कैसे हो सकता लेकिन यह हमारे लिए विचारणी बात तब हो सकती है जब हम सीमित चीजों की बात करते हैं। वो न केवल असीम है बल्कि वो परम और परिपूर्ण है क्योंकि उससे ही सब कुछ है और उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता तब कहता अपना मतलब पराया जिसको हम अपना कहते हैं मतलब पराया हम जिसको कहें मैं हूं तब हम उसमें संपूर्णता की बात करते हैं जब तक हम किसी को कहते हैं अपना मतलब ये आज अपना है कल पराया हो सकता है दूर जा सकता है इसलिए अपना और पराया सचमुच में जितने हम इस प्रकार के द्वैत्वादी शब्द हैं वो सब सापेक्षिक शब्द हैं जैसे हम कहें यहां पर उजाला है लेकिन बहुत तेज उजाला अगर इसके बाद आ जाएगा तो ये हमको अंधेरे जैसा लगेगा अभी एकदम अंधेरा हो जाए तो छोटे बल्ब का लाइट भी एकदम उजाला लगेगा लेकिन यह बड़ा लाइट बंद हो जाएगा तो छोटा लाइट हमको अंधेरे की तरफ प्रत्यक्त होगा इसी तरह एक सुख उससे बड़ा सुख उससे बड़ा जब बड़ा सुख हट जाता है तो हमको दुख होता है लेकिन जब बहुत दुखी हो और, और छोटा सा सुख मिलता है तो वह हमको सुख लगता है इसलिए ये सब सापेक्षिक शब्द हैं और इन सभी सापेक्ष सापेक्षिकताओं के बीच में हमेशा द्वेत पनपता है ये सापेक्षिकता माया का गुण है और निरपेक्षता उस संविद की पहचान है जहां पर कुछ सापेक्ष नहीं इसलिए प्रभु को हम निरपेक्ष बोलते हैं एप्सॉल्यूट बोलते हैं परम बोलते हैं अनंत बोलते हैं क्योंकि वो निरपेक्ष है उससे बड़ा कोई नहीं उससे निकालने के बाद उसमें कमी कुछ नहीं उसको चाहिए कुछ नहीं परम त्रप्त है उसकी शक्ति असीम है क्योंकि उसमें सापेक्षता तब होगी जब उसकी कोई शक्ति कम हो सके या उसकी शक्ति को हम बढ़ा सके उसके ज्ञान को कम कर सके या उसके ज्ञान को बढ़ा सके उसके सुख को कम कर सके या उसके सुख को बढ़ा सके ये उसमें संभव ही नहीं उसमें सब कुछ समाया हुआ है इसलिए हमारे लिए वो परम है हमारी दृष्टि से उसको हम क्या कहेंगे वो परम है या वो निरपेक्ष है एपसॉल्यूट है शांत शांत इवायम ह्रष्ट ह्रष्टो विमोहति मूड़ तो गटे सती भगवान न पुनः परमार्थ तह तथा जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो हमको वो शांत जैसा प्रतीत होता है जब इंद्रिय हर्षाती है ह्रष्टे ह्रष्टो जब इंद्रियां हर्षती हैं इंद्रियों इंद्रियोजन सुख मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि आत्मा खुश होगी जब इंद्रिय जन दुख मिलता है तो आ, आत्मा दुखी हो गई जब इंद्रियां शांत हो जाती है तो हम कहते हैं शांति मिल गई और जब इंद्रियां मोहित हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि आत्मा मूढ़ हो गई मोहित हो गई तत्व तत्वगते सत्य भगवान न पुनः परमार्थ तो सतत लेकिन परमार्थतः यानी अंतिम सत्य के रूप में जब हम बात करें परमार्थ से अंतिम सत्य की दृष्टि से बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है न आत्मा कभी सुखी होती है न दुखी होती है न कोई पुण्य आत्मा होती है और न कोई पापा आत्मा होती है वस्तुतः ये सब हमारे अंतकरण है जिसको सुख दुख इत्यादि तब प्राप्त होते हैं जब वो इस आणोमल के द्वारा रचित शरीर को अपना मानता है और इस अपने माने हुए शरीर को अपनी तरह पोषित करता है और इसके किए गए कर्मों को फल भोगता है यह एक प्रकार का खेल का नियम है कि जब हम अपने शरीर को अपना शरीर मानते हैं और इस शरीर के बाहर अनात्म भाव होता है इस शरीर को तो मैं सुख दे दूं बाकी इसको दुख दे दूं इस शरीर के सुख के लिए दूसरे शरीर को नष्ट कर दूं तब मुझे इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को फल के रूप में भोगना पड़ेगा और इसी का नाम है कार्ममल जो कि मैंने अपने शरीर को अपना माना जिस शरीर के ऊपर मैं विराजित हूं उसको मैंने अपना माना और बाकी शरीरों को पराया माना ये शरीर के द्वारा किया गया हर कर्म मेरे लिए बंधन कारक होगा क्यों कि मैंने इस शरीर को अपना मान के जो कर्म किया उसके लिए मुझे कार्ममल का भागी बनना पड़ेगा और मुझे उनका फल भोगना इसलिए एक इंसान दुखी दिखाई देता है एक सुखी दिखाई देता है भिन्न भिन्न योनियों में हम भटकते हैं उन्हीं पुर्याष्टक को लेख क्योंकि उन्हीं पुर्यष्टकों ने भोगा था सुख उन्हीं पुर्यष्टकों ने भोगा था दुख और इसलिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के सुख और दुखों को भोगने के अधिकारी हो जाते हैं लेकिन इसके बीच रहने वाला शुद्ध संविद या शुद्ध आत्मतत्व या अनुत्तर तत्व तो, सचमुच में वो हमेशा ही शुद्ध होता है इन सब से अछूता जिस तरह की बिजली का करंट इसमें दौड़ेगा तो लाइट देगा उसमें दौड़ा ठंडक देगा हीटर में दौड़ेगा तो वही करंट गर्मी कर देगा एयर कंडीशनर में ठंडक देगा वो भिन्न भिन्न काम करेगा मोटर में दौड़ेगा तो पानी बाहर चढ़ा देगा लेकिन उससे उसको करंटों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो किसी आदमी के शरीर में गया तो जान ले लेगा वो जान ले भी सकता है जान ले भी सकता है लेकिन उसको करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता वस्तु तो उसको ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है क्यों? कि उसने जो कुछ किया उसमें उसका कोई ऐसा भाव नहीं था अहंकार कि ये मैं कर रहा हूं देहाहंकार से मुक्त होकर उसने करंट ने आपकी जान ले ली उसको कोई पाप नहीं लगना है क्यों नहीं लगना है क्योंकि उसने अपना स्वयं के अहंकार से यह काम नहीं किया देह अहंकार युक्त तो काम जब हम करते हैं और हमने एक दिन बात अपन ने करी थी यहां पर चर्चा वो अपन उसको फिर से दोहरा लेते हैं छोटी सी चर्चा कि कभी कभी ये दोष लगता है कि कृष्ण ने जबरदस्त झगड़ा करवाया कृष्ण ने झगड़ा करवाया महाभारत तो होती ज नहीं अर्जुन ने तो हथियार पटक दिए थे मेरे को ये ससुर है ये गुरुदेव है ये काका है ये मामा है भांजे हैं भाई हैं इन सबको मैं मार के अगर वो राज्य मिल भी जाएगा तो क्या भोगूंगा इनके लिए तो मैं राज्य चाहिए मेरे को और अब यही सब लोग अगर सामने खड़े इनको मार के मैं राज्य ले लूंगा तो फिर मैं इस राज्य का क्या करूंगा इससे तो मुझे जंगल में जाके संन्यास लेना ज्यादा रुचिकर प्रतीत होता है यही बात कही थी अर्जुन ने और उदास होके अपना गांडू बीच में रख दिया तब कृष्ण ने उसे गीता सुनाई अब कई विद्वान लोग भी इस बारे में आपत्ति पैदा करते हैं कि जब वो जा रहा था तो जाने देना था जब वो सन्यास ले रहा था तो दिया एक तरफ तो तुम कहते हो कि लोग सन्यास नहीं लेते और वो ले रहा था तो तुमने लेने नहीं दिया और जबरदस्ती उसको झगड़े में प्रवृत्त करा लाखों लोगों की जाने गई और आप कहते हो कि कृष्ण बड़ा विद्वान था तुम उसको भगवान के हम तो हम देते तो बदमाश था वो उसी ने जबरदस्त झगड़े करवाए सत्य क्या था इसके पीछे वो हमारा काश्मीर शिव दर्शन के दृष्टिकोण से जब देखें तो हमको वो सत्य बहुत स्पष्ट सा समझ में आ जाता है उसने कहा था जब तुम इस राज्य के रक्षक की तरह अपना कर्तव्य करते हुए इस राज्य के दुश्मन को काका बाबा दामाद ससुर गुरु इन रूपों में देखोगे तुम देह देहाभिमान से ग्रस्त हो तुम में देह अभिमान है क्योंकि तुम्हारा काका किसका इस देह का काका वो भाई किसका इस देह का भाई वो गुरु किसका इस देह का गुरु वो ससुर किसका इस देह का ससुर तो जिन रूपों में तुम इनको देख रहे हो इन आतताइयों को जिन रूप में देख रहे हो वो रूप वो इस शरीर से जुड़े हैं लेकिन तुम इस काया से अवरोहित हो जाओ तुम्हारा कायावरोहण जैसे ही होगा इस शरीर से तुम जैसे ही उतरोगे वैसे ही तुम हो जाओगे इस देश के रक्षक इस भूमि के रक्षक और सामने खड़े हैं आत्ताई और जब तुम उनको नष्ट करोगे तुम अपना कर्तव्य का ही पालन करोगे इसमें तुम्हें किसी भी तरह का पाप नहीं है न तुमको किसी तरह का पुण्य है बल्कि वल, तुम्हारी इसमें ख्याति है कि तुम्हारा जो अपना कर्तव्य था उसको कर्तव्य करते हुए इसमें अगर ये शांत हो जाते हैं मर जाते हैं तुम्हारे काका ससुर दामाद जो सामने खड़े हैं वो तो वो तो यू भी मरे हुए ही हैं मरना ही उनको है ना या तुम मर जाते हो तो भी तुम ख्याति को प्राप्त होते हो क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी करते हुए अपना शरीर त्याग और तुम अगर भागते हो यहां से तो तुम भगोड़े कहना इस रणभूमि से भागने वाले कायर कहलाओ क्यों कि तुम तुम्हारी जो कर्तव्य है तुम्हारी जो ड्यूटी है वो है इस धरती की रक्षा करने उससे अगर तुम भागते हो सिर्फ इसलिए कि सामने काका बाबा मामा चाचा खड़े हैं यानी कि इस जगह पर कोई दूसरा राक्षस खड़ा होते तो तुम मार देते कि राक्षसों ने युद्ध करा है तो हम काका मामा को सब एक तरफ अपनी तरफ मिला लेते फिर इनको मार देते तब तुमको ड्यूटी में बाधक नहीं आता क्योंकि तब वो तुम्हारे शरीर के रिश्तेदार नहीं थे अब तुम्हारे चूंकि शरीर के रिश्तेदार उस कार्य में बाधक हैं तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा में शरीर के रिश्तेदार बाधक हैं तुम्हारे अपने मित्र लोग बाधक हैं इसलिए तुम भागना चाहते हो कि काका मामा ससुर भंजे इनको कैसे मारो तो निश्चित रूप से तुम इस शरीर से बंधे हो तुम इस शरीर तक सीमित हो तुमने अपनी चेतना को नहीं पहचाना तुमने अपने आप को नहीं पहचाना जिस दिन तुम अपने आप को पहचानोगे तुम मेरे मालिक का कार्य की तरह कार्य करोगे माई मास्टर्स जॉब हमारे गुरुदेव ने आपको बहुत शुरू शुरू में बताता था कि डू योर ड्यूटी एज ए मास्टर्स जॉब जैसे कि एक पोस्टमैन आता है वो चिट्ठी देखे जाता है वो मरने की चिट्ठी भी लाता है और तुम्हारे चेक भी लाता है बिल भी लाता है उसको कुछ लेना देना नहीं अंदर क्या है उसने अपना काम कर रहा है मरने की खबर समझता है कि मरने की खबर है तो भी वो चुपचाप देख के चला जाता है उसको इसमें ना तो कोई दुख होता है ना कोई सुख मिलता है कि आपको दुख दे दिया उन्हें डॉक्टर साहब को तो आज मरने की खबर दी अच्छा मजा आ गया ऐसा कुछ भी नहीं और उन्होंने कर जाके ना लाख रुपए का चेक लाके दे दिया मेरे को यूँ भी नहीं उसको ईर्षा भी नहीं होती भैया मैनेजर उसको क्या लेना देना है दस्खत करो ये तुम्हारी चिट्ठी चला तो आप वो क्या कर रहा है उसका मालिक कौन है पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयर जो हेड पोस्ट ऑफिस वाला है वो उसका काम कर रहे हैं उसके मास्टर्स जॉब कर रहा है उसको कुछ लेना देना नहीं उसमें ना तो उसको सुख मिल रहा है ना उसको दुख मिल रहा है बल्कि वो ड्यूटी कर रहा है तो ड्यूटी करते वक्त अगर उसको कोई बाधा आती है तो उस बाधा को हटाना उसकी जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी में फिर काका मामा चाचा बाबा कोई भी हो उससे उसको कुछ लेना देना जब वो मास्टर्स जॉब करता है तो कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता जैसे मेरे को लगता है मेरे को उस अफसर को रिश्वत देना है और मैंने अपने नौकर को बोला जाके ये वहां दिया रिश्वत देना पाप है लेकिन उस लड़के के लिए कोई पाप नहीं क्योंकि वो ही इज डूइंग हिज मास्टर जॉब वो अपने मालिक का काम कर रहा है उसको क्या लेना देना उनने कहा ये वहां दिया या दिया है क्योंकि उसकी ड्यूटी है उस ड्यूटी के अंदर जो भी बात आएगी उनको पार करते हुए जाएगा रोड ड्यूटी में काम करके क्योंकि उस देहाभिमान से काम नहीं कर रहा है कि हाँ मैं दे रहा हूं वो देहाभिमान तो मेरा है मेरे को लगना है जो कुछ पाप लगना है उसको नहीं लगना है क्यों नहीं लगना है कि वो ही इज डूइंग मास्टर जॉब यानी वो वो काम कर रहा है जो उसके लिए निर्धारित है ऐसे कैसे कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे लिए इस धरती की रक्षा करना निर्धारित है तुम इस कर्तव्य से भागोगे तो पापी हो इस कर्तव्य को करते हुए तुम पापी हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे सामने जो कुछ खड़े हैं इनमें देह, देह भाव अगर तुम्हारा है तो ही तुम पापी हो अगर इनमें देह भाव तुम्हारा नहीं है तो तुम पापी नहीं इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने उसका कायावरोहण किया इस शरीर से उतरो तुम बन जाओ अर्जुन से हट जाओ तुम अर्जुन नहीं तुम कौन हो इस मातृभूमि के रक्षक और सामने कौन है आतताई जिन्होंने इस मातृभूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और तुमको इनको भगाना खदेड़ना इसमें तुम हार जाओ तो भी तुम्हारी ख्याति क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे इसमें जीत जाओ तो भी तुम्हारी ख्याति क्योंकि तुमने आत्ताई को मंगाया वो आतताई काका बाबा हैं ये तुम अगर मानते हो तो फिर तुम तुम्हारे शेर से जुड़े हो और तब तक तुम पाप के भागी हो भागोगे तो भी पाप के भागी हो और युद्ध करोगे तो भी पाप के भागी हो लेकिन युद्ध इस भावना से करोगे जब कि मैं इस धरती का रक्षक और तुम आता फिर तुम सामने कोई भी हो मुझे उससे कुछ लेना देन चाहे गुरु हो चाहे काका हो चाहे बाबा हो द्रोणाचार्य को भी मारेंगे कुछ दिक्कत उस समय हमारे कर्तव्य की राह में जो कोई भी आएगा बात उसको हम हटाएंगे इस भावना से जब काम करोगे इस भावना से कभी तुम तीरने चलाओगे कि मैं अपने गुरु को मार रहा हूं गुरु तुम्हारे शरीर का है वो भी उसका शरीर है जब तक तुम्हारे शरीर भाव है तब तक, तक तुम पापी हो और यह बात इतनी स्पष्ट होने के बावजूद अधिकतर विद्वानों को भी समझ में नहीं आती तो उन्होंने झगड़ा क्यों करवाया तो इस तरह हमको कभी कभी आत्मा शांत कभी कभी परेशान कभी दुखी कभी सुखी दिखाई देती है तथापि वो आत्मा न सुखी होती न दुखी होती न शांत होती है वरन वो संवित सदा ही एक सार आनंद में मगन होता है आनंद उसका स्वभाव है अब के बोलते हैं कि ये जो अनात्मा में उसके रूप का प्रसार है उसे पहले हटाकर परमात्मा में अनात्मा रूप भ्रांति को चूर चूर कर देना है अब इस चीज को समझें कि सबसे पहले तो हम इस शरीर से अवतरित हों जैसे अभी कृष्ण ने गीता में जो कहा और अर्जुन को जो बात समझ में आई 18वें अध्याय में अर्जुन क्या बोलता है एकदम प्रफुल्ल होकर बोलता है कि मेरी स्मृति लौट आई और मुझे ज्ञान मिल गया अंतिम अंतिम अध्याय में है अठारह कि मेरी स्मृति लौट गई और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो एकदम उत्साहित होकर फिर अपना गार्डी उठा लेता है। कौन सी स्मृति लौटे उसकी पहचान उसकी प्रत्यज्ञा उसकी अपनी स्वयं की पहचान मैं अर्जुन अर्जुन नहीं हूं शरीर नहीं हूं यह तो शरीर का नाम है मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं और मुझे जो करना है वो करना है उसके पीछे कोई देह भाव नहीं और मैं जो हूं इस शरीर को जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी निभाना है और, और किस भावना से निभाना है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं उस समय मेरा ना कोई पाप का भाव है न पुण्य के भाव क्योंकि मुझे उसको मारने में मजा आने लगे कि ये साला अर्जुन इसको मारो कर्णों को मारो स्पेशल इसी को मारो है ना उन्हें कहा द्रोणाचार्य को रहना दो क्योंकि ये अपने गुरुजी लगते हैं इनको रहना दो ये हमारे काकाजी लगते हैं तो उस समय निश्चित तुम देह भाव से ग्रस्त हो लेकिन जब इनमें तुम्हारे को सबके अंदर एक जैसी आत्मा दिखाई देगी उन सब में भी वही आत्मा वही चैतन्य दिखाई देगा जो तुम में है तब यह युद्ध धर्म युद्ध कहलाएगा और उसी तरह उन्होंने उस धर्म युद्ध को लड़ा जीता लेकिन जीतने के बाद भोगने के बजाय वो फिर सन्यास लिया सन्यास पहले लेता तो भगोड़ा कहलाता और वो अख्याति होती और साथ ही साथ वो लोग नरक के भागी होते क्योंकि वो देह भाव में मरते लेकिन उन्होंने देह भाव से उतरने के बाद युद्ध करके फिर सन्यास लिया वह संन्यास उनका सार्थक था देह भाव में संन्यास सार्थक कभी नहीं होता जब तक हमारा देह भाव है कि मैं ये शरीर हूं तब तक संन्यासार्थक नहीं इत्यं विभ्रम युगल समूल विच्छेदने कृतार्थ से कर्तव्यातलना न जातु परियोगिना भवति। अब इन दो भ्रमों को विभ्रम युगल यानी युगल मतलब दो का जोड़ा है दो भ्रम का जोड़ा है एक तो ये शरीर में हूं यह संसार में नहीं हूं तो इस भ्रम के जोड़े को समाप्त करने के बाद उस व्यक्ति के लिए उस योगी के लिए किसी तरह का कोई कार्य इस ब्रह्मांड में करने को शेष नहीं है इस दो भ्रम को अगर वो संसार में सफलता से मुक्त हो जाता है इन दो भ्रमों से जो माया जन प्रबलतम भ्रम है तो उसके बाद इस संसार में यह श्लोक का यह मतलब कि इस संसार में उसके लिए करने लायक और कोई कार्य शेष नहीं संसार में दो ही ड्यूटी है आपकी इस शरीर को अपना मान और संसार को अपना मान। बस उसके बाद ये परम धर्म है परम प्राप्तव्य है परम गंतव्य है परम कर्तव्य है इस कर्तव्य के करने के बाद और कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता वो कृतकृत्य क्रत हो जाता है तो कृतकृत्य क्रत हो गए कृतकृत्य क्रत का मतलब होना है हमारे को जो संसार में काम सौंपा गया था वो हमने कर दिया और हमने जीते जी कर दिया और इसी जन्म में कर दिया और आप हमको बाकी का जन्म निठल्ले बैठ के भी काट सकता और सत्य यह है कि जब इस भावना से दोनों चीजें दोनों भ्रम जिसके हृदय में नष्ट हो गए वो सचमुच में कृत्य करते हो गया और आगे आने वाले समय में उसके लिए ना कोई पाप बचता है ना पुण्य की उनको आगम कर्म बनता क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त के बाद में जो कर्म करता है वह देवभाव से नहीं करता उसको पाप क्यों नहीं लगता क्योंकि आज उस ज्ञान के बाद में वो जो कर्म करता है वो देह भाव से नहीं करता बल्कि चैतन्य भाव से करता है। मैं वो चैतन्य हूं और फिर वो करता है जो कुछ भी शरीर करता है तदंतर उसको पाप ले इसीलिए सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानी बनाया उसको दोनों भ्रम दूर किए कि तुम अपने आप को कृष्ण मत मानो और इनको भिन्न मत मानो ये सब कोई तुम्हारा अपना है अब तुम अपनी ड्यूटी भागोगे भागते हुए भी देहभाव से भागोगे वो सन्यास तुम्हारा सार्थक नहीं होगा संन्यास तब सार्थक होगा जब इस देह भाव से उतरोगे और देहभाव से उतरने के बाद फिर अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते ड्यूटी से भागने की क्या जरूरत है इसलिए सबसे अच्छी बात ध्यान से समझे अपन कि अध्यात्म कभी आपको भगोड़ा नहीं बनाता आप अपने घर से गुस्सा करके भाग जाओ और बोले मैं तो साधु बन जाता हूं यह आध्यात्म नहीं है तुम अगर वहां पहाड़ पे भी चले जाओगे उस देह भाव के साथ में तो वो आध्यात्म भी तुम्हारा वो तुम्हारा सन्यास भी वो संसार है वो सन्यास में तुम्हारा पाप का जनक होगा कर्मों का फल देगा क्यों कि तुम अभी तक कार्म से मुक्त नहीं हुए जब तक कार्ममल है तब तक संसार है तुमको फिर जन्म लेना है फिर दुख भोगना है फिर सुख भोगना इसलिए सबसे पहली देह भाव से मुक्त होना है तब हम कार्मल से मुक्त होंगे और जब तक देह भाव से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम इस ब्रह्मांड को अपना कैसे मान पाएंगे जब तक हम इस बोतल से मुक्त नहीं होंगे तो उस महासमुंद्र में कैसे मिल पाएंगे इस छोटी सी बोतल से तो बाहर निकले तब जाके हम किसी समुद्र में जाने के लिए किसी नाले में वहां से किसी नदी में होते हुए हम उस समुद्र तक जा सकेंगे लेकिन जब तक हम इस देह भाव में हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए दो ब्रह्म प्रबलतम है पहला ब्रह्म है मैं ये शरीर हूं दूसरा ब्रह्म है ये ब्रह्मांड में नहीं और क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है तुम ही ये ब्रह्मांड हो उससे अलग नहीं उससे दूर खड़े होकर आप इस ब्रह्मांड को देख भी नहीं सकते और तुम जो कुछ देख रहे हो होता हुआ नहीं देख रहे जो कुछ देख रहे हो वो होता हुआ नहीं देख रहे क्योंकि होता हुआ कौन देखता है जो कुर्छे पर बैठ जाता है दर्शक दीर्गा में और सामने खेल हो रहा है वो देख रहा है उसमें उसकी कोई हस्तक्षेप नहीं है वो वही खाली एक दर्शक हो सकता है वस्तु तो यहां पर वो दर्शक नहीं है वरन खिलाड़ी है हर खेल में वो खिलाड़ी इसलिए वो मात्र दर्शक हो ही नहीं सकता क्योंकि जो कुछ वो देख रहा है वो उसका करता है जब तक वो स्वयं नहीं करता तब तक ये ब्रह्मांड होता ही नहीं ब्रह्मांड उसकी अपनी संरचना है जिसका वो अभिन्न हिस्सा है कलपुर्जा है उस ब्रह्मांड को वैसे देखना जैसा वो है तो उसके लिए उसको दूसरे ब्रह्मांड में जाके खड़े होना पड़ेगा जो संभव नहीं है एक कार का टायर अगर देखना चाहे कि कार कैसी चलती है तो उसको अलग होने का पड़ेगा लेकिन उसको जो दिखाई देगा वो उसकी स्वयं की रचना है उल्टी हुई कार वो स्वयं अलग हुआ कार उल्टी फिर उसने देखा कि कार कैसी है तो उसको जो दिखाई दे रहा है वास्तव में उसकी रचना है उसी ने कार को उल्टा है और अब देख रहा है कि कैसे उल्टी चलती हुई कार को देखना तभी संभव है वो दूसरी कार में लगाओ और फिर दूसरी कार को चलती देखे लेकिन स्वयं की कार को चलते देखना उस टायर के लिए संभव नहीं क्योंकि जब देखना चाहेगा तो हमेशा उल्टी हुई कार दिखेगी क्योंकि जैसे वो बाहर निकलेगा कार उलट जाएगी इसलिए ब्रह्मांड आप आप स्वयं उसके ऐसे हिस्से हो जो अपने आप को अलग करके नहीं देख सकते यह आध्यात्म वो बोलता है काश्मीश्वर दर्शन में बोलता है और आप क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है यही बात कि ब्रह्मांड एक यूनिट है और उस यूनिट से अलग होकर आप अपना कोई अस्तित्व नहीं दर्शक नहीं बन सकता आप इसका मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आज का हो गया कार्यक्रम साढ़े बज गए